बंदर विकास वहां क्या कर रहे हो जी दादाजी दादा दादाजी दादा देखिए विकास भैया के पास क्या है क्या है खरगोश दादाजी खरगोश अरे देखो तो यहां कहां से आ गया भैया के एक दोस्त ने दिया है ओ, क्यों भाई तू ही था जो आदमियों को खा जाता था खरगोश और आदमियों को खा जाता था अरे ये क्या कह रहे हैं दादाजी हां भाई जब मैं छोटा नागपुर में था तो वहां एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी मैंने हां मैं भी सुनाइए ना दादाजी हां दादाजी सुनाइए ना ये कहानी है छोटा नागपुर की कहते हैं कि उन दिनों खरगोश हाथी जितने बड़े होते थे हाथी जितने ओ भारी भरकम शरीर भीने पेने, पेने नुकीले दांत एक चपट्टा मारा और आदमी खत्म इनकी सेनाएं चलती थी पूरे के पूरे गांव को घेर लेती थी मनुष्य खरगोशों से तंग आ गए थे खरगोश उनकी फसलों को चौपट कर देती थी जिधर से गुजरते उधर का सर्वनाश हो जाता एक बार गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई तो आप लोगों को मालूम ही है कि आज की यह सभा खरगोश से बचाव करने के लिए बुलाई गई है इससे पहले कि मैं कुछ कहूं आप सब लोग अपने-अपने विचार रखें हां जी विचार क्या हमें तो खरगोशों से छुटकारा चाहिए बस कल खरगोश ने मेरे जानवरों के बाड़े पर हमला किया और एक गाय उठाकर ले गया परसों मैं जंगल से लौट रहा था एक खरगोश मेरे पीछे पड़ गया जैसे-तैसे जान बची इनकी आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है अगर ऐसा ही रहा तो दुनिया में एक दिन खरगोश ही खरगोश रहेंगे आदमी का नामोनिशान मिट जाएगा तो आप लोग बताएं कि हमें क्या करना चाहिए आप तो झकड़ी पहान के पास ही जाकर खरगोशों से बचने का उपाय पूछना आ, चाहिए हां ये ठीक रहेगा कहते हैं झकड़ी पहान की उम्र ही कम से कम 200 साल है 200 साल हां वो जानवरों की बोली भी समझते हैं हां हां और गांव में जब भी कोई विपत्ति आई है उसने हमेशा बहुत अच्छी सलाह दी हा, है हां तो ठीक है तय रहा कल सवेरे हम सब मारा भारी पहाड़ पर पहान से मिलने चलेंगे मारा भारी पहाड़ जी मुझे तो डर लगता है मेरे दादाजी बताते थे कि वह एक 7 कोस गहरा कुआ है वह दागोन राजा का मुंह है वहां से जब आग निकलती है तो जमीन हिलती है और वहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल है जंगल जंगल दलदल सब आहा वो तो है लेकिन अब कोई और चारा भी तो नहीं है आ, अच्छा सुनो हां कल सब अपनी मशालें और नगाड़े लेकर आना 1 60 1.5 सारे लोग चलेंगे हां चले कल चले, मिलेंगे और कल बात करेंगे रास्ता कठिनाइयों से भरा था कभी आंधी आई कभी तूफान नदी नाले जंगलों को पार करते लोग पहाड़ के पास पहुंचे हां चलो चलो मुखिया जी हां पहाड़ जी अब आप ही हमारी मुसीबत दूर कीजिए हम सब बर्बाद हो जाएंगे क्या मुसीबत है तुम्हारी भगवान भयानक खरगोशों ने हमारा जीवन दूभर किया हुआ है वो मनुष्य को मारते हैं उनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है अगर इसी तरह मनुष्य मरते रहे तो एक दिन सारे मनुष्य समाप्त हो जाएंगे खरगोशों की यह मजल मैं अभी उनके मुखिया को बुलवाता हूं सेवक जाओ खरगोशों के मुखिया को बुलाकर लाओ शौकी शिकायत है कि तुम खरगोश उनको जान से मार देते हो महाराज हम खरगोश भी क्या करें आखिर मनुष्य हमारा भोजन जो है ओ भोजन का अर्थ यह तो नहीं है कि तुम पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगो मनुष्यों का जीना मुश्किल कर दो उनकी फसलें चौपट कर दो यह भी तो सोचो कि यदि इतनी तेजी से मनुष्य मरते रहे तो एक दिन तुम्हारे पास खाने को बचेगा क्या महाराज आपकी नाराजगी ठीक है बताइए मैं अपने खरगोशों को समझाने के लिए क्या करूं गांव वालों बताओ कि खरगोशों को क्या सजा दी जाए जो आप जो ठीक समझे जी हम तो भगवान आप ही तय करें हम यह नहीं चाहते कि खरगोश धरती से नष्ट हो जाए हम चाहते हैं कि वो रहे मगर हमें तंग ना करें हम चाहते हैं ठीक है ठीक है ऐसा ही होगा अच्छा आज एक समझौता कर लेते हैं खरगोश शिकार कर सकते हैं है? लेकिन उन्हें खजूर की पतझड़ का इंतजार करना होगा और जब तक खजूर की पत्तियां नहीं गिरती तब तक उन्हें कंदमूल और साग पर गुजारा करना होगा बेचारे खरगोश रोज खजूर के पेड़ के पास आते वो उस पर फल लगते देखते लोगों को खलों से गुड़ बनाता देखते औरतों को पत्तियों से पंखा और चटाई बनाते देखते मगर उन्हें एक भी खजूर का पत्ता झड़ता नहीं दिखाई दिया दादाजी तो इतने दिनों तक बेचारे खरगोश भूखे रहे हां कुछ समय तक तो किसी प्रकार चलता रहा पर जब बहुत इंतजार के बाद भी खजूर सूखा नहीं तो वो कंद मूल फल आदि खाने लगे हम कहते हैं कि तभी से खरगोश शाकाहारी भी हो गया अच्छा हां और उसका आकार भी छोटा हो गया खरगोशों के मुखिया की मूर्खता पर सभी खरगोश नाराज हो गए और फैसला किया कि अब वे कोई राजा या मुखिया नहीं चुनेंगे और इसलिए खरगोशों का कोई राजा नहीं होता दादाजी खजूर की पत्तियां झड़ने का क्या मतलब shay isliye ki ek to khajur ki pattiyan aasani se sookhti nahi hai yadi wo sookh bhi jaye to jharte mushkil se hai to khargosh kya hamesha khajur ke pedon ko dekhte rehte the aajivasi log aisa vishwas karte hain unka kehna hai ki aaj bhi khargosh jhariyon mein chipe khajur ke patton ke jharne ka intezar karte rehte hain bechara nan sa khargosh खरगोश और खजूर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम आलेख क्षमा शर्मा कलाकार जेमिनी कुमार अभय भार्गव कींती आनंद मंगतराम शांति एस कालरा यमन कौशिक और सुषमा कौशिक ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन विषय संयोजन संगीत तथा निर्माण अजीत होरो